श्री रामकृष्ण की अंत लीला बलराम भवन में सात दिन उत्तर कलकत्ता समकालीन कलकत्ते की संस्कृति का मुख्य केंद्र था उत्तर कलकत्ते के कुछ मोहल्ले भगवान श्री रामकृष्ण के चरण स्पर्श से पवित्र हुए थे उस समय श्री रामकृष्ण भावधारा को केंद्रित कर इस अंचल में एक भक्त मंडली गठित हो गई इस विषय में श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के लेखक स्वामी शारदानंद का विवरण ध्यान देने योग्य है भक्तों का हृदय श्री कृष्ण देव के दर्शन के लिए सर्वदा इतना उन्मुख रहता था कि यद्यपि किसी कार्यवश दक्षिणेश्वर में उनका जाना संभव नहीं होता तो वे एक दूसरे के घर पर जाकर उनके चर्चा में इस प्रकार आनंद अनुभव किया करते थे किसी एक को भी श्री कृष्ण के आगमन का समाचार मिल जाता तो वह तत्काल ही बिना किसी प्रयास के अनेक व्यक्तियों में परस्पर फैल जाता श्री रामकृष्ण देव की शक्ति से भक्तों में आपस में इस प्रकार का एक अनिर्वचनी प्रेम बंधन था कि वह पाठकों को समझाना हमारे लिए कठिन है कलकत्ते में बाग बाजार शिमला तथा अहिरी टोला मोहल्ले में उनके अनेक भक्त रहते थे इसलिए इन तीन स्थानों में ही बहुधा श्री राम का आगमन होता था उसमें भी बाग बाजार में अधिकतर वे आया करते थे कहा जाता है कि केवल बाग बाजार में ही उनके तीस से अधिक भक्त रहते थे भक्त बलराम बसु संतावन रमाकांत बसु स्ट्रीट वर्तमान में ग्रीस एवेन्यू में रहते थे बलराम के चचेरे भाई हरिबल्लभ बसु ने इस भवन को बनाया था वे कटक में वकालत करते थे तथा उन्हीं की इच्छा अनुसार बलराम सब परिवार यहाँ अवस्थान कर रहे थे बलराम का घर श्री रामकृष्ण भक्तों को भली परिचित था श्री राम कृष्ण के सौ से अधिक बार चरण स्पर्शों से यह भवन पवित्र हो गया है वर्तमान में यह बलराम मंदिर के नाम से विख्यात है बलराम बसु के आराध्य श्री राम कृष्ण इस मंदिर के उपास्य देवता हैं बलराम श्री राम कृष्ण के प्रिय गृहस्थ भक्त तथा उनके एक रसदार भी थे श्री राम कृष्ण ने भावावस्था में बलराम को चैतन्य की कीर्तन मंडली में देखा था उनके घर के बारे में श्री रामकृष्ण वचनामृत के रचयिता ने लिखा है धन्य बलराम तुम्हारा घर आज ठाकुर का प्रधान कार्य क्षेत्र हो रहा है कितने ही नए भक्तों को आकर्षित कर प्रेम से बांध लिया साथ वे कितनी ही बार ईश्वरीय भाव में मग्न होकर नाचे और गाए मानो श्री गौरांग श्रीवास मंदिर में प्रेम का हाट बाजार स्थापित कर बैठे हों दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बैठे हुए रोते हैं अपने अंतरंगों को देखने के लिए व्याकुल हो जाते हैं रात को नींद नहीं आती कहते हैं माँ उसमें बड़ी भक्ति है उसे तुम खींच लो माँ उसे यहाँ ले आओ अगर वह न आ सके तो माँ मुझे ही वहाँ ले चलो मैं उसे देख लूँ इसीलिए बलराम के यहाँ दौड़ आते हैं लोगों से कहते हैं बलराम के यहाँ से जगन्नाथ जी की सेवा होती है उसका अन्न बड़ा शुद्ध है जब आते हैं तब उसी समय बलराम से न्योता देने के लिए कहते हैं कहते हैं जाओ नरेंद्र को भवनाथ को राखाल को न्योता दियाओ इन लोगों को खिलाना नारायण को खिलाने के समान है ये ऐसे वैसे नहीं हैं ये ईश्वर के अंश से पैदा हुए हैं इन्हें खिलाने से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा बलराम के घर कितने ही बार प्रेम के दरबार में आनंद मेला लगा श्री रामकृष्ण को केंद्रित कर अंतिम बार का यह आनंद मेला केवल सात दिन का ही था 26 सितंबर अठारह से 2 अक्टूबर अठारह तक इस निबंध में उन्ही सात दिनों का एक संक्षिप्त चित्रांकन किया गया है श्री रामकृष्ण सवेरे ही दक्षिणेश्वर छोड़कर कलकत्ता आ गए भक्तों ने उनके रहने के लिए एक छोटा सा मकान किराए में लिया था ठाकुर वहीं आए यह बाग बाज़ार में राजा का घाट के पहली वाली गली में एक नया दो मंजिला मकान था शनिवार का दिन था तारीख २६ सितंबर अट्ठारह इस विषय में स्वामी शारदानंद ने लिखा है भागीरथी के तट पर काली मंदिर के बहुत बड़े बाग में खुले हवा में रहने में अभ्यस्त ठाकुर ने उस छोटे से मकान के भीतर प्रविष्ट होते ही कहा कि वे वहाँ नहीं रह सकते और उसी समय पैदल चल बलराम बसु के भवन में चले आए स्वामी अद्भुतानंद ने भी कहा है बाग बाजार में जिस मकान को किराए में लिया गया था वह ठाकुर को पसंद नहीं आया उन्होंने कहा इतना छोटा सा मकान इसमें रहने से दम घुट जाएगा बापू तुम लोग कोई दूसरा मकान देखो दूसरा कोई उपाय न होने के कारण श्री राम कृष्ण बलराम भवन में आ गए लीला प्रसंग के लेखक ने भक्त बलराम के घर को श्री रामकृष्ण का दूसरा किला के नाम से उल्लेख किया है श्री रामकृष्ण पुथी के लेखक ने भी कहा है भवन की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता गौर अवतार के समय जैसे श्रीवास का प्रांगण था घर में जगन्नाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित थी बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा होती थी दिन रात मंगल उत्सव की ध्वनि गूंजती रहती बसु का भवन मानो जगन्नाथ क्षेत्र था सुबह के सवा बजे थे बलराम ने श्री रामकृष्ण का प्रेम पूर्वक स्वागत किया आपके आने की खबर मोहल्ले में फैल गई खबर पाते ही गिरीश चंद्र घोष आ गए जैसे ही गिरीश ने उस मकान के बारे में बात प्रारंभ की तो श्री रामकृष्ण कह उठे यहाँ पर घर जैसा है गंगा के तट पर स्थित दुर्गा चरण मुखर्जी स्टेट के मकान के बारे में बोले वहाँ जाने की इच्छा नहीं है गिरीश को लक्ष्य करके आपने और भी कहा मानो गंगा यात्री श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से चले आए हैं इस बात पर श्री रामकृष्ण ने कहा दो बातों के लिए चला आया हूँ वहाँ के कमरे में बहुत सीलन आ गई थी दूसरी बात सौच में जाने की असुविधा थी चिकित्सक की सलाह के अनुसार ठाकुर ने दवा से काफ़ी समय तक कुल्ला किया कहने लगे और दो और दो कुछ देर बाद आपने मास्टर महाशय को कहा खांसी बहुत बढ़ गई है इस बार बलराम के घर श्री कृष्ण की यह पहली रात थी उस रात मास्टर महाशय भी बलराम के घर सो गए वे ठाकुर के कमरे में ही सोए श्री रामकृष्ण के इस समय के लीला विलास के रस का आनंद लेने के लिए पाठकों को उस समय की पृष्ठभूमि से अवगत होना आवश्यक है जब पुरुषोत्तम संसार मंच पर अवतीर्ण होते हैं तो उनके आचरण में लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही भावों का मिलन देखने को मिलता है धूप छाया की भांति ही दैवी तथा मनुष्य भाव का मिलन वे मनुष्य के साथ निवास करते हैं फिर भी अंतराल से दिव्य भाव प्रकट होता रहता है साधारण मनुष्य उस दिव्य भाव के प्रकाश को समझ नहीं पाता फिर भी वह आश्चर्यचकित हो जाता है भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन के इस भाग में उनके दिव्य भाव असाधारण रूप से प्रकट हुए थे ठाकुर गले में दर्द का अनुभव कर रहे थे आरंभ में बहुतों ने इस कष्ट को महत्व नहीं दिया क्योंकि लोग यह सोचने सोचते थे कि ठंड लग जाने से ही दर्द हो रहा है परंतु चिकित्सकों ने परीक्षा करके निश्चित किया कि आपको में शोर छोट हुआ है बहुत अधिक बात करने से ही यह व्याधि हुई है उन लोगों ने औषधि सेवा की व्यवस्था बदला दी श्री रामकृष्ण ने समस्त नियमों और व्यवस्थाओं की पाबंदी स्वीकार कर ली परंतु दो बातों में व्यतिक्रम होने लगा प्रगाढ़ ईश्वर प्रेम तथा संसार संतप्त मनुष्यों के प्रति करुणा से विवश होकर ने समाधि और वाक संयम के प्रति सावधानी रखने में सफल नहीं हुए इसके उपरांत दक्षिणेश्वर में भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जा रही थी स्वामी शारदानंद ने लिखा है गले में प्रथम बार पीड़ा अनुभव करने के कुछ ही दिन पश्चात एक दिन भावाभिष्ट होकर उन्होंने जगन माता से कहा था क्या इतने आदमियों को लाना चाहिए एकदम भीड़ लगा दी है नहाने खाने तक का समय नहीं मिलता है एक तो फूटा ढोल अपने शरीर को दिखाकर दिन रात इसे बजाने पर यह कितने दिन टिकेगा प्रारंभ में डॉक्टर राखाल घोष ने कुछ समय तक चिकित्सा की उनके असफल होने पर चिकित्सा का दायित्व प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर प्रताप चंद्र मजुमदार को सौंपा गया बीच में किसी एक दिन डॉक्टर भगवान रुद्र ने आकर उनकी परीक्षा की थी इन्हीं दिनों एक दिन डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने अपने चिकित्सालय में ठाकुर के कंठ पीड़ा की जांच की थी डॉक्टर मजूमदार के चिकित्सा से ठाकुर को प्रारंभ में कुछ लाक्षणिक लाभ होने के उपरांत वह भयंकर रोग अपनी स्वाभाविक तीव्र गति से बढ़ता चला गया इतने अधिक अस्वस्थ होते हुए भी श्री रामकृष्ण ने एक दिन के लिए भी कीर्तन करना या उपदेशादि देना बंद नहीं किया जिस दिन बहुत अधिक मतवाले हो जाते उस दिन वेदना भयंकर बढ़ जाती परिणामस्वरूप आप अशेष कष्ट पाते थे परंतु पल भर में ही सब कुछ भुलाकर आप पहले की भांति ही आनंद मनाते थे पानीहाटी के चिवड़ा महोत्सव में जाकर श्री रामकृष्ण संकीर्तन में मतवाले हो गए और बारंबार भाव समाधि में निमग्न हो रहे थे इससे आपके गले की वेदना बढ़ गई एक दिन तो गले से रक्त भी निकला यह देख भक्तगण भयभीत हो गए भक्तों के ही अनुरोध से श्री रामकृष्ण चिकित्सा के लिए कलकत्ते आने को सहमत हो गए आपके निर्देश के अनुसार बाग बाजार मोहल्ले में गंगा के तट पर मकान किराए में लेना तय किया गया रामलाल ने पंचांग देखकर बतलाया कि जिस दिन पंचांग देखा उसके दो दिन बाद अर्थात शनिवार को तीन बजे के पश्चात स्थानांतरण के लिए समय अनुकूल है बलराम के घर आने के साथ ही श्री रामकृष्ण के दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई वह स्थान चिकित्सा क्षेत्र न रहकर उत्सव क्षेत्र में बदल गया पुथी में भक्त अक्षय कुमार सेन लिखते हैं श्री प्रभु बसु के घर आए हैं यह सर्व साधारण में फैल गई भवन जन समागम से भर गया इतने लोग आने लगे कि कौन उसकी गिनती रखता किसी ने इसका ध्यान नहीं रखा कि प्रभु इतने पीड़ित हैं उनके दर्शन से सभी मानव महानंद रूपी जल में डूबे इस प्रसंग में स्वामी शारदानंद लीला प्रसंग में कहते हैं परिचित अपरिचित लोग दल के दल उनके दर्शनार्थ बलराम भवन पर उपस्थित होने लगे बलराम का घर एक उत्सव क्षेत्र की तरह आनंदमय हो गया डॉक्टर के निषेध और भक्तों की करुण प्रार्थना के से समय समय पर मौन रहने पर भी श्री रामकृष्ण देव जिस उत्साह से लोगों को धर्मोपदेश देते थे उससे प्रतीत होता था मानो इसी उद्देश्य से वे यहाँ आए थे मानव दक्षिणेश्वर तक पहुंचना जिन लोगों के लिए सुगम नहीं था उन्हें धर्मालोक प्रदान करने के लिए उनके द्वार पर वे स्वयं उपस्थित हुए हैं प्रातःकाल से लेकर भोजन काल पर्यंत और भोजन के उपरांत एक दो घंटे विश्राम के पश्चात रात्रि के भोजन तथा शयन तक प्रतिदिन उन्होंने उस सप्ताह के भीतर अनेक व्यक्तियों के जीवन के जटिल प्रश्नों का समाधान कर दिया था विविध प्रकार के भगवत प्रसंग से अनेक लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में आकृष्ट किया था और भजन कीर्तन आदि के श्रवण से गंभीर समाधि राज्य में प्रविष्ट होकर अनेक धर्म पिपासियों के हृदय को शांति और आनंद की तरंगों से प्लावित कर दिया था